देवी भागवत नवम भगवती दक्षिणा के प्रागट्य का प्रसंग नारद जी ने पूछा मुने दक्षिणाहीन कर्म के फल को कौन भोगता है साथ ही यज्ञ पुरुष ने भगवती दक्षिणा की किस प्रकार पूजा की थी वह भी बतलाइए भगवान नारायण कहते हैं मुने दक्षिणाहीन कर्म में फल ही कैसे लग सकता है क्योंकि फल प्रसव करने की योग्यता तो तो दक्षिणा दक्षिणा वाले कर्म कर्म में में में ही है। है। बिना का तो बलि के पेट में चला जाता पूर्व समय में भगवान वामन बलि के लिए आहार रूप में इस इसे अर्पण कर चुके हैं नारद अश्रोत्री और श्रद्धाहीन व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध में दी हुई वस्तु को बलि भोजन रूप से प्राप्त करते हैं शूद्रों से संबंध रखने वाले ब्राह्मणों के पूजा संबंधी द्रव्य निषिद्ध एवं आचरणहीन ब्राह्मणों द्वारा किया हुआ पूजन तथा गुरु में भक्ति न रखने वाले पुरुष का कर्म ये सब बलि के आहार हो जाते हैं इसमें कोई संशय नहीं है बुण भगवती दक्षिणा के ध्यान स्त्रोत्र और पूजा की के विधि के क्रम खंडशाखा में वर्णित है वह सब मैं कहता हूँ सुनो पूर्व समय में कर्म फल प्रदान करने वाली भगवती दक्षिणा जब यज्ञ पुरुष को प्राप्त हुई तब वे उनके सुंदर रूप पर मोहित हो गए ऐसी स्थिति में उन्होंने उन देवी की स्तुति की यज्ञ पुरुष ने कहा महाभागे तुम पूर्व समय में गोलोक की एक गोपी थी गोपियों में तुम्हारा प्रमुख स्थान था राधा के समान ही तुम उनकी सखी थी भगवान श्री कृष्ण तुमसे प्रेम करते थे कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर राधा मनाया जा भगवती महालक्ष्मी के दक्षिण उपस्थित हो जाने के कारण तुम भगवती महालक्ष्मी के दक्षिण महा कंधे से प्रकट हुई थी अतएव तुम्हारा नाम दक्षिणा पड़ गया शोभ ने तुम इससे पहले परम शीलवती होने के कारण सुशीला कहलाती थी तुम ऐसी देवी के से गोलोक से च्युत होकर दक्षिणा नाम से संपन्न मुझे सौभाग्यवश प्राप्त हुई हो सुबगे तुम मुझे अपना स्वामी बनाने की कृपा करो तुम ही यज्ञशाली पुरुषों के कर्म का फल प्रदान करने वाली आदरणीय देवी हो तुम्हारे बिना संपूर्ण प्राणियों के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं तुम्हारी अनुपस्थिति में कर्मियों का कर्म भी शोभा नहीं पाता है ब्रह्मा विष्णु महेश तथा दिखपाल प्रभृति सभी देवता तुम्हारे न रहने से कर्मों का फल देने में असमर्थ रहते हैं ब्रह्मा स्वयं कर्म रूप है शंकर को फल रूप बतलाया गया है मैं विष्णु स्वयं यज्ञ रूप से प्रकट हूँ इन सब में सार रूपा तुम्ही हो फल प्रदान करने वाले परम ब्रह्म और निर्गुणा भगवती प्रकृति तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ही सहयोग से शक्तिमान बने हैं कांते तुम ही मेरी शक्ति हो वरान तुम जन्म जन्मांतर में निम्नतर मेरे समीप रहो निरंतर मेरे समीप रहो और मैं तुम्हारे संपूर्ण कार्यों में सहायता देने में सफल बना रहू यज्ञ पुरुष की इस प्रकार प्रार्थना करने पर यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी भगवती दक्षिणा प्रसन्न होकर उनके सामने उपस्थित हुई और उन महाभाव यज्ञ को उन्होंने अपना स्वामी बना लिया यह भगवती दक्षिणा का स्तोत्र है जो पुरुष यज्ञ के अवसर पर इसका पाठ करता है उसे संपूर्ण यज्ञों के फल सुलभ हो जाते हैं इसमें संशय नहीं सभी प्रकार के यज्ञों के आरंभ में जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके सभी यज्ञ निर्विघ्न सम्पन्न हो जाते हैं यह ध्रुव सत्य है